का सिद्धांति इसमें कहा की ये न दृष्ट सृष्ट कह दृष्ट कहते कि भगवान तो भगवान का जब ज्ञान हुआ तो भगवान का ज्ञान फिर क्यों नहीं होता है कहते हैं, कोई न कोई मत में दुराग्रह हो जाता है वास्तव स्वरूप ग्रहण नहीं होता है नहीं होने से आवृत तो हो जाता है स्वरूप अभी भाष्य में पूछते हैं पूर्व पूछता है की त्री पुनः यद अवबोधात ये परमार्थतत्व कैसा है जिसका ज्ञान होने से अवालिश पंडितो होती फिर आगे और वो वालिश नहीं रहता है पहले वालिश था अभिवेक के चलते और ज्ञान हो जाने से और अवालिश पंडितो हो जाता है तो आत्मतत्व तो कैसा है इसके लिए उत्तर देते है आह आहा त्र श्लोकम अवतार्य आह तस्मिन् यो निर्णय चारोटिह प्रवादुक निर्णयता एक शास्त्रास्त्र तस्वंत निर्णयांत उनका सिद्धांत प्रभादुकस्त्रों का सिद्धांत प्रभादुक टिप्पणी में, में दिया द प्रावाधुका नीदुक यहाँ मतलब अर्थ में उकय प्रावादुक कहते हैं तो प्रावादुका नास्त्राणी तजन्य तो निश्चय विषय तजन्य तो सिद्धांत तो निश्चय होता है जो प्रावादुक उनका शास्त्र तो उनका शास्त्र में यही सिद्धांत है एता उन्ता क्या कहा गया अस्ति नास्ती इत्याद्यात कोटीना और नास्ती नास्ती ये चार प्रकार की जो कोटि है ग्रहत ग्रहैर तो का अर्थ ग्रहण ही श्लोक में कहा कोटियस कोट्यतु ग्रहैर्ग्रह का अर्थ ग्रहण उसका ग्रहण करने से ग्रहण का अर्थ उपलब्धि निश्चय उपलब्धि निश्चय उपलब्धि अर्थात ये कोई प्रामाणिक को उपलब्धि नहीं है उपलब्धि भ्रांति तीन नंबर टिप्पणी दे दिया उपलब्धि निश्चय अर्थात तो प्रत्यक्ष भ्रांतियात्मक निश्चय कहते हमको तो ऐसे पता चलता है कहते ये भ्रांति है उपलब्धि तो होती है किन्तु ये भ्रांति उपलब्धि है सदा सदा का अर्थ सर्वदा श्लोक में दिया सदा इसका अर्थ है सर्वदा श्लोक में दिया आवृत इसका अर्थ कहते हैं आच्छादित सर्वदा आवृत क्यों? कहते हैं कि चार कोटि से कोई एक कोटि कोटि को ग्रहण कर लिया कोई एक कोटि को ग्रहण करेगा तो आवृत हो गया तेसा मेव प्रावाधुका नाम यह स भगवान तेसा मेव प्रावाधुका नाम ये पंक्ति का अन्वय करना है तेसा में व प्रावाधु नाम उपलब्धि निश्चय यही सदा आवृत यह भगवान इस प्रकार के अनुभव हो जाएगा पैसा में वो प्रावाधु का नाम वो जो सब कोई ना कोई कोटि को ग्रहण करके कहने वाले बहुत ज्यादा कहने वाले उनका उपलब्धि निश्चय उपलब्धि भ्रांति भ्रांति निश्चय के द्वारा सदा यात्मा आवृत सदा करता सर्वदा आवृत करता अच्छा स यह स यह भगवान टीका में इसको कहते हैं तेसा में प्रावादुका न उपलब्धि निश्चय संबंध इस प्रकार के अन्वय करना है तो तेसा में व प्रवादुका नाम उपलब्धि निश्चय ही वो उपलब्धि निश्चय कैसे हुआ कहते हैं ग्रह ग्रहण किसका ग्रहण किए कहते हैं चार कोटि से कोई एक कोटि का ग्रहण कर लिया तो ग्रहण करने से सर्वदा इनका आवृत होकर रहेगा यह सब भगवान आगे भाष्य में आभीर आभीर अर्थात तो अस्ति नास्ति इत्यादि कोटि भी आभि अर्थात तो ये सब के द्वारा ये सब कौन है कहते हैं अस्ति नास्ति इत्यादि कोटि कोटि अर्थात पक्ष ये सब पक्ष से कोई एक पक्ष कितने पक्ष कहते हैं चतश्री भी ही, चार कोटि किंतु वास्तव में ये चतश्री भी अभी अस्पृष्ट आत्मा वास्तविक चारों कोटि से कोई भी कोटि से स्पर्श इसका नहीं है ये तो सर्वदा शुद्ध ही है जिस समय में रज्जु में सर्प दिख रहा है उस समय में भी रज्जु तो रज्जु ही है शुद्ध है कोई सर्प का विष उसमें रज्जु में नहीं आ जाता है जिस समय में हम सुखी दुखी हो जाते हैं उस समय हम जो हम इसका कोई परिवर्तन हो जाता है सुखी होने का समय हम और दुखी होने का समय तुम ऐसा हो जाता है हम तो हम ही रहता है तो चाहे वो सुखी हो चाहे दुखी हो चाहे कुछ भी हो तो इसी प्रकार जो दुखी होने का समय में जो समझ जाएगा तो हम तो हम है उसके ऊपर अभी दुख का लहर चल रहा है और कोई भी लहर वो नित्य होगा वो जाएगा जो इसी को ग्रहण कर लेगा हम तो हम है हमारे ऊपर अभी दुख का लहर चल रहा है वो उसी समय ज्ञानी है और कुछ करने का आवश्यक नहीं है किंतु हम क्या करते हैं कहते उत्कृष्ट आनंद अभिलाषा रूप पिशाची ग्रस्त वर्तमान न कृतकृत्य उत्कृष्ट आनंद की अभिलाषा ये पिशाची है इसी से ग्रस्त हो जाने से वर्तमान अवस्था में कृतकृत्य नहीं होते हैं। तो अगर जो वर्तमान अवस्था में मान लिया कि हम तो हमें हमारे ऊपर दुखों का लहर चला ही चला जाएगा तो वो अभी ही कृतकृत हो गया अभी ज्ञानी हो गया उसको और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है किंतु ये दुख जब ऊपर होकर के जाता है उसका गर्मी को थोड़ा सहना पड़ेगा अगर सहना नहीं करना है तो फिर साधना करना पड़ेगा तो साधना करने से क्या होगा कहें दो दुखों का कोटा था ऊपर में चलने का तो साधना करने से क्या वो दुखों का कोटा हट जाएगा नहीं हटेगा फिर कहो वो कैसे अनुभव होगा तो ये साधना ही दुख देगा ना ये आपका उसको पहले कोटा को पूरा कर देगा तो जब साधना करते करते दुख भोगता रहेगा तो ये दुख भोग भोग करके वो जो ऊपर में जाने वाले थे उसको भोग लिया जब साधना पूरा हो जाएगा और हमारा दुख और कुछ नहीं अब क्या दुख हम तो सदा आनंद स्थिति है कहते जितना कोटा था भोग भोग के तो पार कर दिया इसलिए सदा आनंद स्थिति है जो कहेगा कोई जरूरत नहीं हमको जब आएगा तब तो देखेंगे अतः साधना करने वाले थोड़ा दौड़ते हैं और जो आराम में चलेगा कहेगा हम चलते हैं जब आएगा तब तो देख लेंगे भोग लेंगे तो किंतु ये स्थिति ऐसा अनुभव नहीं होगा जब तक तो कि दुखों का कोटा बहुत पूरा न हो जाए पूरा तो देगा दुख तो इसलिए लगे रहना है अगर जल्दी थोड़ा चल करके इसको पूरा कर देंगे तो फिर आगे आराम होगा तो इसको कहते हैं वास्तविक तो इसके साथ अस्पृष्ट है कोई स्पर्श नहीं है जिस समय दुख हो रहा है उस समय हम भी हम है सुख होने का समय हम भी हम है इत्यादि ये सब का थोड़ा अभ्यास कर लेना पड़ता है तो खाली ऐसे नहीं तो थ्योरी बन करके रह जाएगा तो कुछ लाभ नहीं होगा थोड़ा बहुत दुख होने का समय हमको लगना चाहिए कि हाँ सही में दुख हो रहा है किंतु हम उसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं ऐसा स्थिति आने से जानेंगे कि हम वेदांत धीरे धीरे हमको अनुभव में आ रहा है अस्पृष्ट किसके साथ अस्थ्यादि विकल्पना वर्जित इत तो आत्म तत्व तो कभी भी ये किसी भी कोटि के साथ संबंध इसका नहीं है अस्थि नास्ती इत्यादि विकल्पना वर्जित किसी के साथ कोई संबंध नहीं है तो जो मुनि इस प्रकार के अनुभव कर लिया ये न मुनिना दृष्टः जो इस प्रकार के आत्म तत्व तो का अनुभव कर लिया दृष्टः दृष्ट अर्थात ज्ञात श्लोक में कहा गया ये न दृष्ट भाष्यकार कहते हैं ये न अर्थात मुनिना मुनि अर्थात निधिध्यासन जो कर लिया तो मननाथ मुनि मनन अर्थात ये पांडित्यम च बाल्यम च निर्विद्य अथ मुनि मुनि अर्थात निधिध्यासन ते तो न मुनि न अर्थात जो निधिध्यासन करके दृष्ट दृष्ट अर्थात ज्ञात ऐसा जो आत्म तत्व तो ज्ञात हो गया ये आत्मतत्व तो क्या है आगे पाठ संशोधन करना है वेदांतु औप निषद नी चाहिए औप निषद रे न उपनिषद हो गया औपनिषद पुरुष वेदांत में जो औपनिषद पुरुष उपनिषद भी प्रतिपा इति उपनिषद पुरुष स सर्वद्रिक सर्वज्ञ परमार्थ पंडित इत्यथ सर्वद्रिक और सर्वज्ञ सर्वज्ञ अर्थात ईश्वर जैसा सर्वज्ञ नहीं है वो सब जानता है क्या जानता है सब मिथ्या है मेरे को छोड़कर के बाकी सब मिथ्या है यही जानता है यही सर्वज्ञ इसलिए ये आत्मतत्व तो ज्ञान से जो सर्वज्ञ होगा वो बाहर में जाकर के नहीं कहेगा मैं सर्वज्ञ हूँ नहीं तो तुरंत उसका स्थिति खराब हो जाएगा तो ये सर्वज्ञ अर्थात सर्वस्व वो सर्व है और ज्ञ है ज्ञान अर्थात ज्ञान रूप है और सर्व है सर्व है अर्थात सभी का अधिष्ठान हो है बाकी सब कल्पित है तो कल्पित पदार्थ का अधिष्ठान मात्र ही तत्व है स्वरूप है इसलिए वो कहता है कि मैं सर्व हूँ क्यों कहता मैं ज्ञान रूप हूँ बाकी सब तो मेरे में कल्पित है सर्व जाती इस प्रकार की वहां नहीं है तो सर्वस्व पर अर्थात पंडा संजाता अस् पंडा अर्थात विवेक ज्ञान नित्य अनित्य विवेक करके वो नित्य पदार्थ को ग्रहण कर लिया टीका में यो भगवान उक्त विशेषण स येन योजना श्लोक में जो दिया तृतीय पंक्ति भाष्य में दिया ना तृतीय पंक्ति का अंतिम में तेसाव प्रावाधु का नाम यह यह आत्मा आत्मा अर्थात तो जो पहले कहा गया अर्थात तो अजम अनिद्रम अशोपनम सकृत विभातम एक बार भान हो जाने के बाद सर्वदा भाषमानी रहता है यह भगवान उक्त विशेषण बौरी है उक्ता विशेषणानी यश स उत विशेषण जिसका विशेषण सब कह दिया गया स so, ओ आत्मा भगवान ये न ये न मुनि न धृष्ट इस प्रकार की वो आत्मा कौन है कहते हैं आत्मा तो आप ही है हम इस प्रकार की है अज है और अस्वप्न और अनिद्रा हमें अज्ञान भी नहीं है हमें कोई विक्षेप भी नहीं है और हमारा कोई जन्म भी नहीं होता है जन्म शरीर मन बुद्धि और ये अज्ञान ये विक्षेप ये सब सूक्ष्म कारण शरीर का बात है ये सब नहीं है चौरासी श्लोक उच्चारण करेंगे पूर्वपक्ष तो, <coughs> कहता है कि ज्ञानवतोपि यज्जीवादिश्रुतिवशात अग्निगोत्रादी कर्तव्य आशंका ज्ञान बाल का भी यावत जीवत श्रुति बसा तो श्रुति कहते है यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुया जब तक तो जीवन है अग्निहोत्र करे और अग्निहोत्र ये विधि है अग्निहोत्र विधि के लिए निमित्त है कि यावत जीवन जब तक तो जीवन है करते रह तो जीवन है तो करना चाहिए चाहे ज्ञान हो चाहे अज्ञानी हो सबको तो करना चाहिए पूर्व पक्ष कहता है अग्निहोत्र आदि कर्तव्य अग्निहोत्र के लिए अधिकार है कि जीवित सती शुचित्व सूचित्व तो अर्थात तो परिवार में किसी प्रकार असुचि न हो जाए कोई जन्म हो गया कोई मृत तो हो गया तो उस समय में कर्म नहीं होता है अन्य कर्म तो उस समय में नहीं करना है अन्य समय में कितु तो करना है अर्थात जीवित तो है तो अग्निहोत्र करना है तो चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो पूर्व पक्ष कहता ज्ञानी को भी करना है यह तो कर्तव्य है ज्ञानी का इसके लिए कहते हैं प्राप्त सर्वज्ञता कृत्सनांग मध्यांतं किमतः ण्यंपय अनापन्नाध्यामत परीते ब्राह्मण्यम अद्वयम् पदम् मध्यांतम् प्राप्य इहते अद्वय पद कृत्सना ब्राह्मण्यम ब्रह्म का जो स्वभाव है रूप है अद्वयम् पद और ये अद्वैम पदम का विशेषण देते हैं अनापन्नादि मध्यांतम अनापन्नम आदि मध्य अंतम तो जिसमें आदि भी, भी नहीं है उत्पत्ति भी नहीं है मध्य स्थिति ऐसा भी कुछ नहीं है और अंत ये भी नहीं है तो जिस आत्म तो नित्य है नित्य में कोई आदि भी नहीं रहेगा अंत भी नहीं रहेगा आदि अंत नहीं है तो फिर मध्य किसको कहेंगे आदि अर्थात उत्पत्ति अंत अर्थात नाश उत्पत्ति नाश नहीं तो बीच में स्थिति ये भी नहीं कहा जाएगा ये जो अद्वैय पद है अनापन्नादि मध्यांतम आप सर्वदा है तो यही हो गया कृष्णम सर्वज्ञताम यही अर्थात केवल मैं हूँ बाकी सब कल्पित है वो सर्वज्ञ हो गया कृष्ण समस्त अर्थात उसे द्वितीय और कुछ नहीं रहा इस प्रकार की प्राप्य प्राप्य निश्चय करके बुद्धि में निश्चय होना चाहिए तो फिर किम अतः परम ईहते इससे और अधिक और क्या चाहेगा केवल मैं ही हूँ जो की असंग कूटस्थ किसी के साथ स्पर्श नहीं है क्यों ये रज्जु का कभी भी सर्प माला दंड भू इत्यादि के साथ संबंध हो जाएगा नहीं होगा वो सब कल्पित तो है तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी कोई संबंध नहीं है पदार्थ तो है नहीं तो अतः तो परम किम थे ये इह चेष्टा है फिर क्या प्राप्त करने के लिए और चेष्टा करेगा कल्पित तो पदार्थ तो का प्राप्त करने के लिए चेष्टा नहीं करता में इति लिए हाँ, भाष्य दिया आगे भाष्य में प्राप्य एताम। एताम, एताम एताम नहीं। में में प्राप्य प्राप्य प्राप्य प्राप्य नहीं सर्वता तो योथोक्ताम तो श्लोक में कहते हैं प्राप्य एतम एताम का अर्थ उक्तम यथा उक्त क्या है उसके लिए टीका में कहते हैं चतुष कोटिर्मुक्ताम चार कोटि जो अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति नास्ति चारों कोटि से बिनिरमुक्त रहित ये चारों कोटि उसमें नहीं है आगे कहते हैं कृत्स कृत्नाम का अर्थ भाष्यकार कहते हैं समस्ताम कृष्ण अर्थात समस्त समस्त अर्थात व्यस्त अर्थात व्यस्ती अर्थात भेद नहीं है ये हो गया कृष्ण कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कि संपूर्ण कोई द्वितीय भेद नहीं है कृतनाम समस्ताम टिकाम में समस्ताम समस्ताम में प्रतिपद हो गया समस्त ये समस्त का समस्तत्व तो क्या है समस्तत्व ज्ञातव्य शेष शून्यत्वम वहाँ दो नंबर नहीं रहेगा उसको काट दीजिए ज्ञातव्य शेष शून्यत्व ये हो गया कृष्णनाम शब्द का अर्थ कृष्णनाम का अर्थ भाष्यकार कह दिया समस्तम टीकाकार कह रहे हैं समस्तम क्या है कहते हैं ज्ञातव्य शेष शून्य तो अर्थ हो गया आगे शब्द भाष्य में है सर्वज्ञता तो सर्वज्ञता का अर्थ जैसे समस्तम कहने से उसका अर्थ अर्थाकार टिक, कहे समस्तत्व ज्ञातव्य शेष शून्यत्व इसी प्रकार के भाष्यकार सर्वज्ञताम शब्द कहे उसका भी व्याख्यान होना चाहिए इसलिए टीकाकार कहते हैं कि सर्वज्ञत्व परिपूर्ण ज्ञापति रूपत्व सर्वज्ञत्म वहां पाठ है ये छूट गया वहां लिखना है सर्वज्ञत्व ये पाठ है मतलब ये टिप्पणी नहीं है उसको टिप्पणी लिख दिया गलती सर्वज्ञत्म परिपूर्ण ज्ञप्ति रूपत्व तो ज्ञातव्य शेष शून्यत्म उसके आगे पाठ लिखना है टीका में प्रथम पंक्ति में है ना ज्ञातव्य शेष शून्य उसके आगे लिखना है सर्वज्ञत्व ये पाठ वहां जोड़ना है सर्वज्ञत्व तो सर्वज्ञत्म अर्थात टीकाकार ये प्रतीक ले रहे हैं भाष्य का और उसका व्याख्यान करते हैं परिपूर्ण ज्ञापति रूपत्व इसलिए जो दोनों नी है उसको काट दीजिए शून्यत्म सर्वज्ञत्वमिति तुम शेष वो नहीं है शून्य तुम क्या अर्थ हो गया ज्ञातव्य शेष शून्यत्म ज्ञातव्य शेष शून्य समस्तत्व वो सर्वज्ञ नहीं है अच्छा आगे भाष्य में कहा ब्राह्मण्यम पद क्योंकि श्लोक में है ब्राह्मण्यम ब्राह्मण्य तो इसका अर्थ कहते हैं टीका में तत्र तो तो तो ब्राह्मण्यून्य किन्तु ऐसा नहीं है वहाँ क्योंकि ज्ञातव्य समस्तत्व का अर्थ ज्ञातव्य शेष शून्यत्म अगर उसका अर्थ सर्वज्ञत्म ले लेंगे तब तो ये सर्वज्ञताम जो आगे भाष्य में है उसका व्याख्यान फिर कहाँ से लाएंगे और और फिर उसका सर्वज्ञता का अर्थ कहने कहेंगे परिपूर्ण गंती रूप तो इतना ही कहेंगे कहने से यहाँ प्रतीक कहाँ लिया जैसे समस्त के ऊपर प्रतीक लिया है इसके ऊपर प्रतीक भी लेना चाहिए था तो हम बड़े मारे जी इसी प्रकार के लिखे हैं किंतु तो टिप्पणी उतारने का समय टिप्पणी जो लोग ये किए हैं तो थोड़ा घटा गट, नहीं उनको इसलिए लिख दिए टिप्पणी और एक भी यहाँ गलती है आगे सत्र ब्राह्मण्य पद योगे प्रमाणम मह जिसको ये आत्मतत्व का ज्ञान हो जाता है उसको ब्राह्मणों क्यों कह देते हैं तो भाष्य में उसको कहते हैं ब्राह्मण्यम पदम इसके आगे पूर्ण विराम है भाष्य में ब्राह्मण्यम पदम उसके आगे पूर्ण विराम आगे स ब्राह्मण वो विराम कट जाएगा त तो स ब्राह्मण्यो महिमा त तो न कर्मणा वर्धते नो कन्यान इस प्रकार के वह मंत्र है इधारण है चार चार बाईस तेईस तेईस चार चार तेईस है एसो नित्यो महिमा ब्राह्मण से कर्म के द्वारा वो बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं कुछ भी कर्म हो उसे कुछ हानि लाभ नहीं है टीका तो में स विद्वान अपरोक्षी कृत ब्रह्म सतत्व सन फलावस्थो मुख्यो ब्राह्मणो भवति ब्राह्मण स विद्वान वो ज्ञानी जो आत्मतत्व का अनुभव कर लिया अपरोक्षी कृत ब्रह्म सतत्व बहुवी है अपरोक्षी कृत ब्रह्म सतत्व ये न हुआ उसको परोक्ष नहीं अभी अनुभव सीधा अनुभव हो रहा है मैं ही हूँ इसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान अपरोक्षी क्या अपरोक्ष कर लिया ब्रह्म सतत्व ब्रह्म का जो स्वरूप है सन इस प्रकार होता हुआ अभी फलावस्था अभी और साध्या साधना साधनावस्था नहीं है अभी साध्या साध्यावस्था फल प्राप्त हो गया वो मुख्य ब्राह्मण उसको कहा जाता है ये ब्राह्मण भी चार प्रकार कहते हैं ना ब्राह्मण का स्थिति जन्म जायते शुद्रोह वेदाध्याय भवे न, न, न, जन्मना ना जायते शुद्र संस्कारात द्विजो उचित वेदाध्यायात भवे विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण तो ब्राह्मण मुख्य को ब्राह्मण कहा जाएगा कहते ब्रह्म जानाति ब्राह्मण और वेदाध्याय करने से अब वो विप्र हो गया क्योंकि वेदाध्याय करने से पहले संस्कार होगा तो संस्कारात् द्विजय हो जाएगा ब्राह्मण को द्विजय भी कहा जाता है विप्र भी कहा जाता है ब्राह्मण भी कहा जाता है किन्तु जन्म शूद्र जन्मना शूद्र अर्थात तो अभी वेदाध्ययन नहीं है कुछ वेद का ज्ञान भी नहीं है तो आगे ब्रह्म ज्ञान तो और दूर की बात है उस समय में तो सभी बराबर हैं ये मनुष्यमृति है तो ये मुख्य ब्राह्मण हुआ तो ये मुख्य ब्राह्मण को लेकर के ब्राह्मण को अन्य अवस्था में भी ब्राह्मण कहते हैं क्योंकि ब्राह्मण का एकमात्र कर्तव्य है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना अगर ब्राह्मण हुआ और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो महान निंदा का विषय है ब्राह्मण नहीं है ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति कर लिया महान प्रशंसा का विषय है तो ब्राह्मण होकर के अगर ज्ञान प्राप्ति नहीं किया तो ये महान निंदा है क्योंकि ब्राह्मण का जन्म ही तो उसी के लिए है ये शायद मनुश्रुति का ना ये महाभारत का है ब्राह्मण से तुदे यम नोप भोग कल्पते ब्राह्मण का ये जो शरीर है ये भोग के लिए नहीं आराम का जीवन के लिए ब्राह्मण के लिए जीवन नहीं है इसलिए ब्राह्मण तो मांग भी नहीं पाएगा मतलब स्मृति के अनुसार स्मृति के इत्यादि के अनुसार ब्राह्मण अपना जीविका नहीं करेगा अर्थात ब्राह्मण शरीर निर्वाह के लिए कुछ करेगा वो नहीं करनेगा उसका अधिकार नहीं है नहीं कर पाएगा जो मिलेगा उससे ही चलना है तो इतना कठिन जीवन क्या करेगा कहते हैं वेद का अध्ययन अध्यापन यही करना है और अध्यापन याजन और ये तो याजन और दान ना दान प्रति, प्रतिग्रह ये तीन करना अर्थात तो ब्राह्मण का छह कर्म है एक तो अध्ययन करेगा अध्यापन करेगा और यजन करेगा स्वयं याग करेगा दूसरों को करवाएगा दान देगा और दान लेगा ये कर्म उसमें से तीन अर्थात अध्ययन करेगा दान देगा और याग स्वयं करेगा ये तीन जो करते हैं वो उच्च कोटि के और जो अध्यापन करेगा और जो याजन कराएगा ऋतिक बन करके दूसरों का याग कराएगा और दान ग्रहण भी करेगा वो थोड़ा नीचे कोटि का नहीं करेगा तो फिर जगत में होगा कैसे कौन कराएगा इसको कहते हैं वो थोड़ा नीचे को टीका अर्थात वो अभी ब्राह्मण नहीं हुआ है मुख्य ब्राह्मण हो जाने से ये सब नहीं करेगा तो मुख्य ब्राह्मण केवल ऊपर का ही तीन कर्म कर सकता है क्यों करेगा कोई उसकी विधि नहीं है तो शरीर जब तक है कुछ ना कुछ तो करना है इसलिए करेगा जो नीचे वाला तीन कर्म अभी कुछ और उसका कर्तव्य बोध बाकी है इसलिए वो करता है ब्राह्मण से तुदे हो यम नोपभोगाय कल्पते उसका उत्तरार्थ क्या थे हाँ प्रत्यानन्त सुखाय चा इह, इह, इह महते, इह महते चा। तो यह कष्टाय महते प्रत्यान सुखाय च यहाँ तो अर्थात ब्राह्मण का जीवन तो महत कष्ट में चलना चाहिए और ब्राह्मण लोग गिर गए बोल करके साधु लोग आ गए ये सब सृष्टि हुआ ब्राह्मण जब तक अपना कर्तव्य ठीक ठीक करते थे तब वही तो, तो ज्ञानी है वही तो दूसरों को ज्ञान देंगे ये सब ये सब सन्यासी इत्यादि का क्या जरूरत है तो ब्राह्मण जब भोगी बन गए तो फिर सन्यासी आए अब ये भी अगर ऐसा स्थिति हो जाएगा तो और पता नहीं शिवजी फिर क्या नया लाएंगे तो ये गिरावट होने से कठिन है अर्थात तो सन्यासी है तो उसका जीवन कठिनता में ही चलना है किसी प्रकार के आराम का जीवन नहीं है अच्छा आगे ठीक में ब्राह्मण तो ब्रह्म विदो ब्रह्म ज्ञानी का ब्राह्मण से ब्रह्म ब्रह्मविदो तृतीय पंक्ति में विद्या फल अवस्थस्य विद्या फल अवस्थ अर्थात ज्ञानी हो गया विद्या फल प्राप्त हो गया उसका एस स्वभाव उसका यह स्वभाव है ऐसा स्वभाव महिमा तो ये जो भाष्य में एक मंत्र दिया गया ना ये नित्य महिमा ब्राह्मणस्य से न वर्धते कर्मणा नो कन्यन इसके लिए कहते हैं उसका ये स्वभाव है स्वभाव महिमा युक्त इती उक्त इती उक्त इती उक्त इती उक्त कहा गया क्या निर्विकारृद्धिहासभात इति रूप वाक्या अर्थ वो निर्विकार है कोई विकार नहीं है जो हो रहा है हो रहा है जो नहीं हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है वृद्धि ह्रास अभाव उसका कोई घटना नहीं है बढ़ना नहीं है कोई कर्मों से कुछ बढ़ जाएगा ये सब नहीं है एक रूप हो निश्चय होकर के शांत रहता है ये वाक्यांतर तो से अर्थ इसलिए कहते हैं जितना जितना जीवन निष्काम होगा अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तो इस प्रकार की होगा तो धीरे धीरे ये ब्राह्मण तो आएगा तदैव पदम विशिन्ष्टि ये पद का व्याख्यान करते हैं तदैव तो पदम विशिन्ष्टि अर्थात जो ब्राह्मण्य पदम श्लोक में दिया ब्राह्मण्यम अद्वयम् पदम ये जो ब्राह्मण्य पद का इसका व्याख्यान करते हैं इसका व्याख्यान क्या है कि हैं तो श्लोक में दिया अनापन्नादि मध्यांतम ये पद का अभी देखिये प्रतीक दे दिया है अनापन्नादि मध्यांतम अभी भाष्य में ये शब्द नहीं है भाष्य में सीधा आरंभ कर दिए आदि मध्यान्ता तो यहां लिखना पड़ेगा अनापन्नादि मध्यांतम ये प्रतीक लिया गया भाष्य में श्रुते है उसके ऊपर एक नंबर टिप्पणी है ना वो काट दीजिए वो नहीं है आगे विराम है विराम के आगे लिखिए ऊपर में वहा अना पन्नादि मध्यांतम जो प्रतीक दिया है नीचे अना आगे पन्ना दो नकार अना पन्नादि मध्यांतम आ के साथ वास्तविक अनुसार जोड़ जाना है अनापनादि मध्यांत मादि मध्यांत मादि ऐसे हो जाना चाहिए अभी हम लोग तो पाठ आगे जब संशोधन होगा होगा अभी आप लिख देख सकते हैं अनापनादि मध्यांतम भाष्य में ये अर्थात भाष्यकार श्लोक का प्रतीक ले रहे हैं उसके बाद उत्पत्ति उसके ऊपर उसके बाद उत्पत्ति है ना भाष्य नहीं ना, ना, ना। नापनादि मध्यांतम उसके आगे रहेगा आदि मध्यांता इसका अर्थ होगा उत्पत्ति प्रलया अर्थात आप पूरा लिखेंगे अनापनादि मध्यांतम अभी ये प्रतीक लिए भाष्यकार और टीकाकार भाष्यकार का प्रतीक को प्रतीक लेकर के कहते हैं भाष्यकार अभी उसका, व्य है तो लिए लिए उसका व्याख्यान करते हैं ब्राह्मण्य पद का तो भाष्यकार व्याख्यान करने के लिए प्रतीक लिए अनापन आदि मध्यांतम उसका व्याख्यान करते हैं आदि मध्यांता अर्थात भाष्यकार अभी अनापन आदि मध्यान्त शब्द का व्याख्यान करेंगे टीकाकार उसके लिए कहते हैं तद व्याकरोति करके टीकाकार प्रतीक लेते हैं आदि और देखिए भाष्य में दिया आदि मध्यांता ये जो आदि मध्यांता को टीकाकार प्रतीक लेते हैं आदि कह करके और उससे पहले अनापना आदि मध्यान्हतम शब्द आना चाहिए वो भाष्य में नहीं है इसको एक नंबर टिप्पणी में वो लोग गलती में लिख दिए हैं तो हो गया एक नंबर टिप्पणी लिखने श्रुते ऊपर प्रतीक दे दिया वो श्रोते के ऊपर नहीं है वो वहां बीच में अर्थात तो उसको अंतर्भाव करना चाहिए इंसर्ट करना चाहिए था बड़े मारे जी ऐसे लिखे हैं किंतु थोड़ा समझने में कठिन हुआ हुआ उसमें क्या ना ये झार कलम नहीं था ये जो दवा जानते है ना कांच का होता है जिसमें पहले आप लोग देखे नहीं हो गए मिलता था उसको कलम में भरते थे तो अब हम लोग जब लिखे तो झरा कलम आ गया अर्थात तो कलम में भर देते थे फिर ऐसा करके लिखेंगे तो लगातार लिखता चलेगा उससे पहले क्या होता था वो उसमें डुबा करके जितना लगेगा ला करके लिखेंगे दो तीन अक्षर लिखा जाएगा वो खत्म हो जाएगा फिर लेकर के डुबाएंगे तो ये पहले था इसलिए वो लिखते लिखते बहुत कठिन में से लिखा जाता था ना तो समझने वाला कोई टिप्पणी जो लोग बनाए है तो महान काम किए हैं टिप्पणी जो लोग ये किताब जो बनाए है न इतना परिश्रम अभी हम लोग को संशोधन करने में कठिनाई हो रहा है तो जो लोग लिखे बहुत परिश्रम किए हैं तो इतना परिश्रम करते करते कहीं त्रुटि हो जाती है लोग बड़ा काम किए धन्यवाद आ है वो लोग अच्छा तो अनापनादि मध्यांतम इसका व्याख्यान करते हैं आदि मध्यांत अर्थात उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति स्थिति लय आदि मध्यंत अर्थात उत्पत्ति स्थिति लय अनापन्ना अनापन्ना का अर्थ अप्राप्ता पद से जिस अद्वय पद में ये उत्पत्ति स्थितिलय प्राप्त नहीं है अर्थात वो प्राप्त नहीं किया अर्थात उसमें विद्यंते अर्थात वो ब्राह्मण्य पद में ये है नहीं तद अनापनादी मध्या ब्राह्मण्य पदम है? वो ब्राह्मण्य पद हुआ टीका में अन्वयम दर्शयन अवशिष्ट व्याचे अन्वय दिखा दिए तो दिखा करके बाकी जो श्लोकों का बच गया उसको कहते हैं भाष्य में तदेव प्राप्य प्राप्य का अर्थ लब्धुआ तदेव अर्थात जो अनापनादी मध्यांतम कृत्सणाम ये जो समस्तम ये जो सर्वज्ञ पद सर्वज्ञता ब्राह्मण्य पद को प्राप्त करके प्राप्त अर्थात लब्धवा दुर्लभस्प्त किम अतः अतः अर्थात अनापन्नादी इसका अर्थ है कि जो प्राप्त नहीं करता अनापन्न इसका अर्थ भाष्यकार कह दिए नाप्त करता का अर्थ उसमें है ही नहीं अर्थात अभी है नहीं बाद में प्राप्त करने का कभी संभावना है कहते वो नहीं है कभी न विद्यंत उसमें है ही नहीं तदेव प्राप्य प्राप्य अर्थात लब्धवा किम अत परम अर्थात अस्मात् आत्मलाभात ऊर्ध्व अतः परम किम अतः परम का अर्थ आत्मलाभात ऊर्धम और किम ईहते चेष्ट थे निष्प्रयोजनम इत्यर्थ फिर और क्या चेष्टा करेगा यही आत्मज्ञान का लक्षण है कि चेष्टा का राहित्यम जितना जितना, जितना ज्ञान निष्ठा दृढ़ उतना उतना जगत मिथ्या और उतना उतना चेष्टा घट जाएगा अगर चेष्टा घटता नहीं तो फिर आत्मज्ञान का कोई और लक्षण नहीं है यही एकमात्र लक्षण है कि आत्मज्ञान होने से चेष्टा घट जाएगा चेष्टा इतना नहीं रहेगा ये दिया ना उत्पत्ति स्थिति लयो भाष्य का द्वितीय पंक्ति में है ना आदि मध्यानता उत्पत्ति स्थिति लयो इसको प्राप्त नहीं करता था, था। तो ती ये तीनों है ही नहीं ब्रह्म में तो ये तो अनापना का अर्थ हो न विध्यंत उत्पत्ति स्थिति लयो न विध्यंत इसमें ऐसे हो ब्राह्मण्य पदम टीका में ज्ञानवान फलावस्थ सन कृतकृत्यो कृतकृत हो जाता है न तस् किंचित अस्थि कर्तव्यम अस्ति चेत न सतत्वभित ऐसे भाष्यकर भगवान विवेक चुड़ामि में कहते हैं अस्ति चेत कर्तव्य उसका अगर है तो फिर ये शायद पंचोदशी में है ओ, उनका नहीं है पंचोदशी कार का नहीं है ये शायद योग वाशिष्ट का है तो अर्थात उसका अभी कोई कर्तव्य है तो फिर वो तत्वित नहीं है नाकृत नेह कशन ये गीता में दिए हैं आ, तो और एक प्रसिद्ध है कि ब्रह्म ज्ञानी का कोई और कर्तव्य नहीं है अस्थि चय नशा तत्वित ऐसा है शायद योगवासी उसको पंचदशी में दिए हैं ठीक है टीका मे ज्ञानफ्य सन्तक न किंचित अस्ति तो उसका कोई कर्तव्यम नहीं है इति इसमें गीता न हैद्वाक्यं प्रमाणयतीक्य नृतेनाथ नृतेने ना सर्वूतेशु कच्चिथ व्यपाश्रय ज्ञानी का ये लक्षण है कि सर्वभूतेषु कशित अर्थ व्यापारे उसका नहीं है दूसरे से हमको कुछ मिलने से हमारा चलेगा इस प्रकार बुद्धि है फिर वो तो ज्ञान नहीं है तो मिलने से चलेगा ये नहीं है क्योंकि चलना क्यों है संसार के लिए जगत के लिए चलना है तो संसार में सत्य तो बुद्धि जितना हटेगा फिर ये चलना बुद्धि धीरे धीरे घट जाएगा तो पहले निश्चय हो जाए फिर आगे ये सब धीरे धीरे घटेगा नहीं वत्य कृतनाथ इत्यादि स्मृति है ये श्लोक उच्चारण करिए पचासी पूर्व पक्ष ने शंका किया था कि यावजीव अग्निहोत्र जुहुया ज्ञानी को भी करना चाहिए सिद्धांत कह दिया कि वो ब्राह्मण्य पद को प्राप्त करके और फिर क्या चेष्टा करेगा कह दिया अर्थात क्या चेष्टा करेगा अर्थात तो ज्ञानी को अग्निहोत्र भी और प्राप्त नहीं है नहीं करना है तो या वो क्योंकि ज्ञानी को भी दिखता है अग्निहोत्र करता है करता है तो करता है ज्ञानी रोटी भी खाता है तो अग्निहोत्र क्या क्या हानि हो गया उसका वो कर्तव्य बुद्धि और नहीं रहेगा कि ये करना है इस प्रकार की नहीं है ज्ञानी अगर लोकालय में रहता है तो लौकिक व्यवहार करेगा जो सहित सर्व कर्माणी विद्वान युक्त समाचार विद्वान तो विद्वान के अपेक्षा है लौकिक कर्म बढ़िया करेगा क्यों यद्यद श्रेष्ठस तेवे तरो जन सद प्रमाणम ज्ञानी लोकालय में रहेगा और करत, मतलब लोगों को जैसे करना है ऐसे स्वयं अगर बढ़िया नहीं करेगा तो लोगों को सन्मार्ग में चलाएगा ना उन मार्ग में चला लेगा फिर उन मार्ग कर देगा तो जो ज्ञानी लोकालय में रहता है तो और लोगों को उन मार्गो में चलाता है ये किस लिए लोकालय में रहता है आराम का जिंदगी साधु ज्ञानी के लिए साधु के लिए भी तो आराम का जिंदगी नहीं है ज्ञानी तो दूर की बात है लोकालय में रहा तो बिल्कुल लौकी का व्यवहार एकदम बढ़िया करना है और लोकालय में नहीं है परिवराजक हो गया तो फिर कोई चिंता नहीं है जैसा चले सब कथम सियात कहते यह नश्यात तय तो नश्यात जैसे जीता है ऐसे ही वो मतलब अपना रास्ते में है लोकालय में रहेगा तो बिल्कुल करना है तो ये सब नहीं तो चार भाग वाला बुद्धि धीरे धीरे है ना वेदांत तो धीरे धीरे चार बाग वाला बुद्धि में जा रहा है तो ये सब तो मिथ्या है क्या करना है अपना तो बस आराम का जिंदगी जीना है वो सब नहीं है तो ये पंचदेश कहते है ना सुना तत्व तो दृशाम को भेद शुचि भक्षणे तो फिर अगर ज्ञानी भी अपना मतलब अगर सन्यासी है सन्यासी का जो कर्तव्य अगर नहीं कर रहा है तो अगर अपना कर्तव्य भी से विच्युत तो हुआ लोकालय में है और अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है तो फिर पंचदशी कार्य तो कहते हैं सुना तत्व दृशा और कुत्ता और ज्ञानी ये दिनों में क्या अंतर रहा कुत्ता को भी कोई असूचि भक्षण में उसका कोई निवारण नहीं है और ज्ञानी कुछ ना कुछ करेगा तो इसमें फिर क्या अंतर हुआ मतलब इतना नीचे तक ये तुलना कर दिया इसलिए लोकल लोकल में रहना है तो सन्यासी सन्यासी जैसा रहना है ये ये सबसे दूर रहना है इधानीम तस्या टीका अच्छा, में या वह जीवादि श्रुते अभ... अभिद्व विषयत्वाद विदुषो न अग्निहोत्रादि कर्तव्य उत्तम याव जीवादि श्रुति ये सब अभिद्वान का विषय है अज्ञानिक ये सब करना है कर्तव्य जैसे श्रुति में कहा गया होने से विदुषो न अग्निहोत्र आदि कर्तव्य विद्वान के लिए अग्निहोत्र आदि कर्तव्य करने का आवश्यक नहीं है अच्छा किंतु विद्वान भी अगर गृहस्थ है उसको करना है ज्ञान हो गया किंतु गृहस्थ है इसलिए करना है इसलिए तो याज्ञ बोल जी अंतिम में सन्यास लेते हैं नहीं तो उनको क्या जरूरत था जब तक तो संन्यास नहीं होगा तो अग्निहोत्र तो करना होगा क्योंकि गृहस्थ है नहीं तो कहेंगे हम तो ज्ञान ही हम क्यों अग्निहोत्र करेंगे पड़ोस वाला क्या कहेगा ज्ञानी आप है हम भी क्यों नहीं होंगे सन्यासी जैसा कहेगा नहीं हम सन्यासी है इसलिए हमको ये नहीं करना है तो आप सन्यासी कैसे कपड़ा लेना है ना हम भी पहन लेगा क्या हानि है <laughs> तो हम भी <laughs> आपकी जैसा करेगा कोई हमारा कुछ करना नहीं है हम सब सारे कर्तव्य से मुक्त है ये सब संसार की हानि है कर्तव्य तो करना है अग्निहोत्र आदि ज्ञानी के लिए नहीं करना है ज्ञानी अर्थात जो वास्तविक परिव्राजक हो गया इधान तोग नियोग अस्थि कर्तव्य पूर्व पक्ष कहता है नियोग अर्थात तो श्रुति उसके लिए विधान करता है इसलिए ज्ञानी को भी कर्तव्य है ये पूर्वपक्ष शंका करने से सिद्धांती उतर देता है विप्राण विन प्राकृत उच्यते कृतिदात विद्वांसम व्रजतः विप्राण विनय सम प्राकृत उच्यते प्रकृति प्रकृतिदातवाद एवं विद्वां सम विप्राणम् विप्राण विप्राण अर्थात ज्ञानाष विनय एस एष अर्थात उनका आत्मस्थिति ज्ञानी अर्थात स्वाभाविक आत्मस्थिति है ऐस आत्मस्थिति उनका विनय विनय अर्थात विशेषण नीयत है उनका यही स्वभाव है ज्ञानियों का स्वभाव क्या है आत्मस्थिति आत्मस्थिति स्वभाव हो जाएगा तो कर्म नहीं हो पाएगा तो कहते हैं समह प्राकृत उचित ये गीता में एक श्लोक आया ना आरु रुर् मुनेर योगम कर्म कारण उचित योग आरूढ़ समह कारण उचित योग में आरुड हो गया तो फिर आगे समह योग आरूढ़ अगर आरम्भ हो गया फिर ये सब बहुत ज्यादा प्राप्ति का कुछ नहीं है तो कर्म धीरे धीरे घट जाना है समह ज्ञानियों के लिए तो उसका स्वाभाविक है और दम कहते दम प्रकृति दंतत्व उसका अभी स्वभाव ही दम हो गया तो इसलिए उसका दमो भी स्वाभाविक हो गया विद्वान समम ब्रजेत ब्रजेत विदलिंग है यहाँ कहते तो ब्रजत का अर्थ ब्रजती स्वाभाविक अर्थात तो शांत रहता है यही ज्ञान का लक्षण है जितना ज्ञान का निष्ठा अधिक उतना शांत हो जाएगा टीका में ब्रह्म विद्या ब्राह्मणा ऐसा विनय विनय अर्थात स्वभाव अथो नियोगादीना ना कर्तव्यता अधिकारोती इसलिए ज्ञानियों के लिए श्रुति में विधान है इसलिए करना चाहिए ऐसा कुछ उनके लिए ये कर्तव्य नहीं है समोह भी स्वाभाविको नियोगे न क्रियते ज्ञानी के लिए समो भी स्वाभाविक है समो अर्थात तो उनका मन स्वाभाविक रूप से शांत रहेगा विक्षेप होकर के ये करेगा वो, करेगा वो करेगा ऐसा नहीं करेगा दमो अभी स्वभाव सिद्धत्वाद नियोगम अपेक्षते उसके लिए भी दम ये भी स्वाभाविक हो जाएगा दम अर्थात तो उसका इंद्रिय ज्ञानी का इंद्रिय कुछ सामने में आ गया चला गया ये सब कुछ मिला खा लिया इस प्रकार की नहीं होगा वो स्वभाव से शांत रहेगा एवं कूटस्थम आत्मतत्व विद्वान पुमान अशेष विक्रिया शून्य ब्रह्मस्वरूप षति एवं कूटस्थम आत्मतत्व विद्वान विद्वान अर्थात जो जानता है विद्वान अर्थात जानाति सत्री करने से विद्वान हो जाएगा तिंगत करने से जानाति किसको जानाति कूटस्थम आत्मतत्व जो कूटस्थ आत्म को जानाति ऐसे जो पुमान अशेष विक्रिया शून्य ब्रह्मस्वरूप तिष्ट कोई विक्रिया नहीं है शांत रहेगा अक्षरा कथयती भाष्यकार अभी का अक्षरा कहते हैं अच्छा ठीक है आज यहाँ तक कल अष्टमी है ना पांच तारीख हाँ चार तारीख है ना हाँ। कल अष्टमी रहेगा ओम पूर्ण मत पूर्ण निधन पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णश पूर्णम कौन खुश है